नोशो टॉक। काहे होत अधीर नंबर फोर्टीन पहला प्रश्न संसार में संसार का न होकर रहना ही संन्यास है मुझे यह असंभव सा क्यों लगता है प्रेम चैतन्य यह असंभव सा जरूर लगता है लेकिन असंभव नहीं है असंभव सा भी इसलिए लगता है कि साक्षी भाव कि जब तक अनुभूति ना हो तब तक हम जो भी करते हैं जहां भी होते हैं उससे हमारा तादात्म हो जाता है वही तादात्म हमारे ऊपर धूल सा जम जाता है फिर दर्पण चेतना का अस्तित्व को प्रतिफलित नहीं करता है। जेन कहावत है कि सारस बगुले झील पर उड़ते न तो उनकी कोई आकांक्षा है कि झील में उनका प्रतिबिंब बने मगर प्रतिबिंब बनता है न झील की कोई आकांक्षा है कि सारस और बगुलों का प्रतिबिंब बनाए लेकिन प्रतिबिंब बनता है सारस और बगुले उड़ जाते हैं प्रतिबिंब खो जाता है ऐसी ही साक्षी की दशा है प्रतिबिंब बनते हैं और खो जाते हैं। साधारणतया हम प्रतिबिंबों को पकड़ लेते प्रतिबिंब जाने लगते हैं तो हम उनसे जकड़ते हैं हम उन्हें मनाते हैं समझाते हैं रुक जाओ डहर जाओ वे नहीं रुक सकते हैं इसलिए पीड़ा होती है दुख होता है हम अतीत को नहीं छोड़ पाते हम परचित से मुक्त नहीं हो पाते बस इतनी ही अड़चन है और हम भविष्य की आकांक्षाएं आरोपित करते फिर वे पूरी हो, हों न हों, पूरी हों तो भी तृप्ति नहीं मिलती क्योंकि आकांक्षाएं कोई कभी तृप्त होती ही नहीं पूरी हो जाएं फिर भी अतृप्ति बनी रहती आकांक्षा की दिशा ही गलत है और अगर पूरी ना हो तब तो स्वभावतः बहुत अतृप्ति होती है जिनकी पूरी हो जाती हैं वे भी रोते पाए जाते हैं जिनकी पूरी नहीं होती वे भी रोते पाए जाते हैं संसार का और क्या अर्थ है संसार का अर्थ है अतीत धन भविष्य जो नहीं है उसकी तस्वीरें टांगे हुए हो हु। उसकी तस्वीरों की यादाश्त तुम्हें रुला रही और जो अभी हुआ नहीं उसकी तृष्णा का जाल फैलाया हुआ है सपने प्रक्षेपित किए हुए उनमें सौ सपनों में निन्यानबे तो कभी पूरे होंगे नहीं इसलिए रुलाएंगे बहुत कांटों की तरह चुभेंगे बहुत बड़ी पीड़ा छोड़ जाएंगे और जो एक पूरा होगा वो भी कभी पूरा नहीं होता पूरा होकर भी पूरा नहीं होता धन चाहो धन मिल जाए तो हैरानी होती है कि धन तो मिल गया है लेकिन जिस आशा से धन चाह वह आशा तो पूरी नहीं हुई सोचते थे धन मिलेगा तो तृप्ति हो जाएगी संतोष मिलेगा वह संतोष तो उतना ही दूर है जितने पहले था और धन का बोझ और सिर पर चढ़ गया धन की चिंता और धन का तनाव और धन का दायित्व और सिर पर आ गया और जिस शांति का ख्याल था जिस चैन का स्वप्न देखा था उसकी तो कहीं पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती अतीत की तस्वीरें तुम्हें सता रही भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें सता रही अतीत और भविष्य का जोड़ संसार है इस संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है और वह वर्तमान के क्षण में जितनी समग्रता से जी सको जियो उसे ही मैं ध्यान कहता हूं उसे ही सन्यास कहता हूं वही समस्त बुद्धों की उपदेशनाओं का सार है क्षण के आगे पीछे ना जाओ क्षण काफी है और जब क्षण बीत जाए तो रुकावट न डालो बीच जाने दो अलविदा दो प्रसन्नता से आनंद से और जो नहीं आया है उसके हिसाब किताब मत लगाते रहो जब आएगा जब सामने होगा तब प्रतिफलित होगा तुम्हारे चेतना के दर्पण में तब उसे जी लेना जब तक नहीं आया है तब तक योजना ना बंद हो लेकिन लोग बहुत अजीब हैं मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा है एक युवक सामने ही बैठा हुआ है उस युवक ने पूछा क्या वहां से बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा है मुल्ला नसरुद्दीन ने घड़ी तो नहीं देखी युवक को नीचे से ऊपर तक देखा एक बार दो बार तीन बार युवक तो घबराया उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपकी घड़ी में कितना बजा है नसरुद्दीन ने कहा कि वही तो मैं देख रहा हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसको समय बताना कि नहीं उस युवक ने कहा आप भी हैरानी की बात करते हैं घड़ी नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूं इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा नसरुद्दीन ने कहा कि भाई मेरे तुम अभी जवान मैं बूढ़ा अभी तुम्हें अनुभव नहीं अभी तुम पूछोगे कि कितना बजा है मैं कहूंगा कि पांच बज गए फिर बात आगे बढ़ेगी कोई यहीं तो रुकने वाली नहीं बीच पड़ गया अब इसमें अंकुर निकलेंगे तुम पूछोगे कहां जा रहे हो मैं कहूंगा बंबई जा रहा हूं तुम पूछोगे बंबई में कहां रहते हो ऐसे सिलसिला चलेगा आखिर में यह होगा कि मैं तुमसे कहूंगा कि अब बंबई तुम भी आ रहे हो तो मेरे घर भोजन ले लेना मेरी जवान लड़की तुम एक दूसरे को देख के जरूर बातचीत में लग जाओगे फिल्म देखने जाना चाहोगे और झंझटें शुरू होंगी और आज नहीं कल तुम प्रस्ताव लेकर हाजिर हो जाओगे कि मुझे विवाह करना आपकी लड़की से और मैं तुम्हें साफ कह देता हूं अभी कह देता हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसके साथ मैं अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता हमें हंसी आती है मगर ऐसे ही हमारा मन है ऐसे ही तो तुम कितने जुगाड़ बिठाते रहते देखोगे गौर से तो अपने मन पर भी हंसोगे मन सेख चिल्ली वो दूर दूर की सोचता है होनी अनहोनी न मालूम क्या क्या सोचता है तुम जरा लौट के देखो तुमने कितना जीवन भर में सोचा ऐसा हो वैसा हो क्या हुआ कितना उसमें से हुआ निन्यानवे प्रतिशत तो कभी हुआ नहीं लेकिन उस निन्यानवे प्रतिशत के लिए तुमने कितना समय गमाया? और जो एक हुआ उससे क्या हुआ एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने आया है वो पूछता है सुप्रिंटेंडेंट से कि ये जो पहला आदमी कटघरे में बंद है और छाती पीट रहा है और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए उसे चूमता है और छाती से लगाता है इसे क्या हो गया उस सुप्रिंटेंडेंट ने कहा इसकी बड़ी दुख भरी कथा है जिसकी ये तस्वीर लिए इस स्त्री को प्रेम करता था विवाह करना चाहता था लेकिन उस स्त्री ने इंकार कर दिया तब से यह विक्षिप्त हो गया बस उसकी तस्वीर ही अब इसका एकमात्र सहारा है 24 घंटे उसी की धुन लगी यह मजनू है आधुनिक मजनू लैला इसे मिली नहीं थोड़े आगे बढ़े दूसरे कटघरे में एक आदमी अपने बाल खींच रहा था सिर पीट था दीवार में सिर मार रहा था उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा ऐसे क्या हुआ सुप्रिंट कहा आप न पूछते तो अच्छा था इसने उस स्त्री से शादी की जिस स्त्री ने पहले आदमी को शादी करने से इंकार कर दिया था जब से इसने शादी की तब से पागल हो गया उस स्त्री ने से पगला दिया है। वो स्त्री इसकी जान खाए जा रही एक विवाहित नहीं हुआ इसलिए रो रहा है सिर पीट रहा है एक विवाहित हो गया इसलिए रो रहा है और सिर पीट रहा है और ऐसा सारे जगत में घट रहा है तुम पालोगे तो रोओगे जिन्होंने पालिया उनसे पूछो उनकी आंखों में आंसू है तुम नहीं पाओगे तो रोओगे क्योंकि प्राणों में एक पीड़ा रह जाएगी कुछ भी ना कर पाए संसार का अर्थ ये वृक्ष ये चांतारे ये आकाश ये सूरज ये नदी पहाड़ ये लोग पशु पक्षी यह नहीं है तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि ये जो फैलाव है ये संसार है नहीं यह फैलाव संसार नहीं है तुम्हारे मन का जो फैलाव है प्रपंच मन का वह संसार है उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपने अतीत से मुक्त हो जाओ लेकिन अतीत है क्या सिवाय स्मृतियों के ढेर के राख है अंगार भी तो नहीं बची राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है राख को ढोना मूढ़ता है राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए जो बीता सो बीता अब उसको पकड़ के कहां बैठे हो तुम्हारे हाथ खाली हैं हाथ खोलो और देखो वह जा चुका है अब तुम रो तो भी लौट नहीं सकता अब तुम लाख परेशान हो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते समय लौटता ही नहीं इसलिए पीछे लौट लौट के जो देखता है वो व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है वो अपने को ही आकारण सता रहा है और कितना समय उसमें जा रहा है कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम नष्ट कर रहे हो अतीत की स्मृतियों में जीवित को मुर्दे के चरणों में झुका रहे हो जीवित को मुर्दे के आगे समर्पित कर रहे हो जीवित को मुर्दे के सामने बलि दे रहे हो और या फिर भविष्य तुम्हें पकड़े हुए कि कल ऐसा करूंगा कल तो आने तो कल पहली तो बात कभी आता नहीं कल कभी आते देखा है जब आता है आज आता है और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही रोज रोज आज को बर्बाद करने की कल के लिए यह आदत सघन होती जाएगी ये यंत्र हो जाएगी आज तुम कल के लिए सोचोगे कल जब आएगा आज की तरह तब तुम फिर कल के लिए सोचोगे तुम कल भी यही कर रहे थे जो बीत गया कल तब तुम आज के लिए सोच रहे थे लेकिन जियोगे कब दो कलों के बीच उलझे तुम जियोगे कब ये दो कल ही चक्की के दो पाठ हैं जो तुम्हें पीस रहे इनके बाहर आ जाओ ध्यान या साक्षी भाव इनके बाहर आने की विधि है ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है जो है उससे इंच भर यहां वहां ना जाऊंगा मन भागेगा आत्म के अनुसार वापस ले आऊंगा फिर फिर ले आऊंगा ध्यान की जितनी विधियां हैं अनंत विधियां हैं ध्यान की लेकिन सबका मूल सार सबका राज एक है किस तरह चैतन्य को वर्तमान में ले आया जाए जैसे विपसना है बुद्ध की परम विधि जितने लोग विपसना से ज्ञान को उपलब्ध हुए उतने लोग किसी और विधि से उपलब्ध नहीं हुए क्योंकि बड़ी सुगम और सरल विधि मगर विधि क्या है विधि सीधी साफ है श्वास का बाहर आना श्वास का भीतर जाना इसे देखो विपसना का अर्थ होता है देखो अंतरद्रष्टि बस देखते रहो साक्षी बने ये श्वास भीतर गई ये भीतर पहुंची ये क्षण भर ठहरी ये वापस चली ये बाहर गई ये बाहर निकल गई ये क्षण भर बाहर रुकी रही ये फिर भीतर आने लगी बस ये जो श्वास का वर्तुलाकार परिभ्रमण चल रहा है ये जो श्वास की माला चल रही इसको देखते रहो कुछ मत करो क्या होगा इसका परिणाम इसका परिणाम कि तुम वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओ श्वास वर्तमान बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जो श्वास जा चुकी उसके संबंध में सोचो जो अभी आने वाली है उसके संबंध में सोचो वो कह रहे हैं जो अभी है भीतर जा रही उसके संबंध में बाहर जा रही उसके संबंध में श्वास के साथ ही डोलते रहो मन भागेगा मन हजार विचार उठाएगा तुम चुपचाप उसे फिर वापस ले आना श्वास पर श्वास तो एक बहाना निमित्त है एक खूंठी यही सारी और विधियों का सार भी है सूफी इसे जिक्र कहते प्रभु स्मरण हर बार अपने मन को वापस लौटाओ प्रभु स्मरण पर कोई भी नाम चुन लिया जिस से राम चुन लिया मन यहां वहां भागे राम की खूंटी पर वापस ले आओ पलटू इसी को सुरती कहते हैं सारे संतों ने इसे सुरती कहा है, सुरती बुद्ध का ही वचन है लेकिन बिगड़ते बिगड़ते लोक भाषा में आते आते घिसते घिसते सुरती हो गया बुद्ध ने तो कहा था स्मृति इस स्मरणपूर्वक जियो होश पूर्वक जियो जो कर रहे हो उसकी स्मृति बनी रहे उससे हटो मत संत कहते हैं सुरति सूफी कहते हैं जिक्र कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस जागृति महावीर ने कहा है विवेक बोध ये अलग अलग नाम है मगर बात एक सार एक राज एक अतीत और वर्तमान को जाने दो वे हैं ही नहीं तुम छायाओं को पकड़े बैठे हो और छायाओं के कारण तुम माया में पड़े हो छाया यानी माया और दोनों छायाओं के बीच में सत्य मौजूद है सत्य का द्वार खुला है प्रभु मंदिर का द्वार वर्तमान में खुला है वर्तमान में जिस दिन आ जाओगे, आने की प्रक्रिया का नाम ध्यान आ गए ठहर गए उस अवस्था का नाम संन्यास फिर तुम संसार में ऐसे रह सकोगे जैसे जल में कमल आज प्रेम चेतन निश्चित असंभव सा लगता है क्योंकि आज तो तुम्हें पता ही नहीं कि वर्तमान होता भी उन दो ने अतीत और भविष्य ने तुम्हारी सारी चेतना को घेर लिया है धीरे धीरे वर्तमान के लिए तलाशो खोजो जो आज असंभव सा है कल धीरे धीरे संभव हो जाएगा एक दिन संभव हो जाएगा हो तो आज ही सकता है संभव अगर त्वरा हो तीव्रता हो समग्रता हो आकांक्षा अभिप्सा गहन हो तो हो तो सकता है अभी और यहीं मुझे सुनते सुनते हो जाए बहुतों को हुआ है हो रहा है सिर्फ सुनते सुनते धुन बंद जाती भूल जाते हो कौन हो तुम भूल जाते हो कल क्या होना है यही सत्संग का अर्थ है किसी के साथ बैठ के वर्तमान में हो जाना सत्संग धीरे धीरे तोड़ो जमीन टूटेगी जलधार को गिरते देखा है चट्टानों पर चट्टानें बड़ी मजबूत मालूम पड़ती पहले सोचोगे तो लगेगा असंभव है कि जलधार कभी चट्टानों को तोड़ पाएगी लेकिन रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान रस्सी आते जाते आते जाते आते जाते कठोर चट्टान पर भी निशान छोड़ देती जलधार गिरते गिरते गिरते गिरते चट्टानों को तोड़ देती चट्टानों को रेत कर देती ऐसी ही प्रक्रिया है ध्यान कोमल प्रक्रिया है जैसे कोई फूल और तुम्हारे मन की आते जड़ चट्टानों की तरह हैं बहुत बजनी बहुत भारी बहुत कठोर पर घबराओ मत विमृत है और तुम्हारा फूल जैसा ध्यान जीवंत है और जीवंत में असली बल है चाहे कितना ही कोमल क्यों ना हो जीवित फूल मुर्दा चट्टानों को तोड़ देगा तुमने कभी देखा है चट्टानों में से बीज फूट के वृक्ष बन जाते चट्टान दरक जाती जीवित था बीज चट्टान को तोड़ गया वृक्ष फूट आया चट्टानों से वृक्षों को निकलते देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कभी अद्भुत शक्ति होगी जीवन की छोटा सा बीज कितनी ऊर्जा लिए था न केवल खुद टूटा न केवल अंकुरित हुआ चट्टान को तोड़ गया है ऐसे ही आज जो बीज की तरह है ध्यान कल वृक्ष बनेगा उसमें फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे महत सुगंध भी उठेगी चिंता ना लो असंभव सा लगता है लेकिन संभव होता है ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं मुझे भी असंभव सा लगता था वर्षों असंभव सा ही लगता रहा लेकिन मैं अधीर ना हुआ कहते पलटू काये हो तो अधीर जितना असंभव सा लगा उतना ही मैंने त्वरा से अपनी ऊर्जा लगा दी उतनी ही मैंने चुनौती स्वीकार की बस चुनौती को स्वीकार करने की बात है फिर ध्यान एक अद्भुत अभियान है चांद तारों पर पहुंचना आसान है ध्यान या समाधि में पहुंचना निश्चित कठिन है मगर चांद तारों पर पहुंच के भी क्या करोगे आर्मी स्ट्रांग जब पहली दफा चांद पर चला तो उसने क्या किया सोच रहा था पृथ्वी की कि, कि, कि कब घर पहुंचे पत्नी बच्चों की मित्रों की सोच रहा होगा कि कौन सी फिल्म लगी मेरे गांव की टाकीज में सोच रहा होगा कि आज पत्नी ने क्या भोजन बनाया था चांद पर मगर सोच क्या रहा होगा सोच रहा होगा कि बस अब एक दिन की बात और है कि वापस लौटने की घड़ी आई जाती घर पहुंचूंगा चांद पर भी तुम तो तुम ही रहोगे तुम कैसे बदल जाओगे इसलिए चांद पर पहुंच के भी कोई कहीं नहीं पहुंचता लेकिन ध्यान में पहुंच के जरूर तुम एक नए लोक में प्रवेश करते हो प्यार मेरे भार मत बनो, राह है यह चाहे रुकने की यहां वर्जित कामना विश्राम की गति चरण में अर्पित पथिक के उपहार हो पथहार मत बनो राह है यह एक मन बल ही यहां संबल मत बटोरो स्वप्न रे मत बिखोरो द्रगजल मुक्ति खोजी मुक्ति का व्यापार मत बनो राह है यह यश्ति ही बस है तुम्हारी टेक ठोकरों पर मत लुटाओ व्यर्थ भावोद्रेक सार हो तो मोह का संसार मत बनो भार मत बनो प्यार मेरे भार मत बनो इतना ही स्मरण रहे कि ये राह है इस संसार में घर नहीं बनाना है पलटू कहते हैं यह सराय है विश्राम कर लो सुबह चल पड़ना है तंबू तान लो घर ना बनाओ राह है यह इस पर घर नहीं बनाने यहां से गुजर जाना है और धन्य भागी हैं वे जो ऐसे गुजर जाते हैं कि जैसे आए ही ना हो इसलिए जैन फकीर कहते हैं कि बुद्ध का ना कभी जन्म हुआ न मृत्यु बात तो ठीक नहीं लगती इतिहास की तो नहीं है बुद्ध तो ऐतिहासिक व्यक्ति है एक दिन हुए एक दिन मृत्यु भी हुई सच पूछो तो भारतीय इतिहास बुद्ध के साथ ही शुरू होता है उसके पहले के तो जितने पुरुष हैं पुराण पुरुष मालूम होते हुए भी हों ना भी हुए हो कृष्ण का कुछ पक्का नहीं कोई प्रमाण नहीं राम हो सकता है सिर्फ रामायण के एक पात्र हों जरूरी नहीं कि हुए हों धुमिल धुंधिल है सारी बातें धूमिल है।, है सारा अतीत लेकिन बुद्ध के साथ पहली दफा चीजें स्पष्ट होनी शुरू होती बुद्ध के साथ पुराण पुरुष और पुराण पुरुषों का जगत विदा हो जाता है इसलिए जेन फकीरों का यह कहना कि बुद्ध ना कभी पैदा हुए ना मरे थोड़ी अर्चन पैदा करता है इतिहासज्ञ को तो बात जचेगी नहीं शास्त्रज्ञ को बात नहीं जचेगी लेकिन फकीर ठीक कहते हैं फकीर जब भी कुछ कहते हैं ठीक ही कहते हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि बुद्ध इस तरह आए जैसे ना आए हों और इस तरह गए जैसे कभी ना आए हो ना कभी गए हो उन पर रेख भी ना पड़ी जैसे पानी पे कोई खीच, रेखा खींचे रेखा खींच भी नहीं पाती मिट जाती जैसे दर्पण पे प्रतिबिंब बने दर्पण का कुछ बिगड़ता नहीं कोई निशान नहीं छूट जाते जैसे पक्षी आकाश में उड़े तो पदचिन्ह नहीं बनते ऐसे बुद्ध आए और गए इसलिए बुद्ध का एक नाम है तथागत जिन्हें आने और जाने की कला आती जो हवा के झोंके की तरह आते और हवा के झोंके की तरह चले जाते कबीर ने कहा है ज्यों की त्यों दरदीनी चदरिया वो जो चादर थी शरीर की मन की वो वैसी की वैसी रख दी वो जरा भी मैली ना हुई जरा भी उस पर कालिख ना लगी खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया जिसको कबीर जतन कहते वही साधना है खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया ज्यों की त्यों धर दी नहीं वैसी कि वैसी लौटा दी जैसी परमात्मा ने दी थी कि तुम्हारी चादर वापिस जरा भी जरा जीर्ण होने थी दाग लगने दिए कबीर भी जिए तो और बुद्ध तो संसार छोड़ के चले गए थे कबीर तो संसार में ही जिए पत्नी थी बेटा था बेटी थी और जीवन में कभी भी उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी जुलाहे का काम जारी रखा कपड़े बुनते रहे और बेचते रहे भजन भी चला कीर्तन भी चला सत्संग भी चला मगर कपड़ा बुनना भी चलता रहा उसे कभी बंद नहीं किया संसार में रहे लेकिन संसार को अपने में न रखा र है यह और कभी कभी ठोकरें लगेंगी ठोकरों पर मत लुटाओ व्यर्थ भावोद्रेक सार हो तो मोह का संसार मत बनो भार मत बनो प्यार मेरे भार मत बनो बस इतना ध्यान रहे तो एक दिन असंभव सा भी संभव हो जाएगा और जब तुम्हें संभव होगा तभी समझ में आएगा क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं कि कोई दूसरा कितना ही कहे लाख कहे भरोसा नहीं बैठता तुम्हारा अनुभव जब तक ना हो तब तक भरोसा नहीं बैठेगा और बैठना भी नहीं चाहिए मुझ पे भरोसा मत कर लेना कि मैंने कहा तो बस हो गया मेरे कहने से क्या होगा मेरी मुक्ति तुम्हारी मुक्ति नहीं मेरा निर्वाण तुम्हारा निर्वाण नहीं मेरा बोध तुम्हारा बोध नहीं स्वयं पाना होगा और ये बात ऐसी है कि पा भी लो तो किसी को कही नहीं जा सकती इस बात के लिए कोई भाषा नहीं भाषा अशक्त भावों को व्यक्त न कर पाई वाणी कायर ओंठों पर आकर लौट गई मैं चाह रहा हूं किंतु न कह पाता कुछ भी यह अनुभव बिल्कुल नया प्राण यह पीर नहीं चाहोगे तो भी कहना पाओगे यह अनुभव बिल्कुल नया प्राण यह पीर नहीं सत्य की प्रति थी उसका स्वाद इतना नया है कि जगत के कोई शब्द काम नहीं आते जिन्होंने जाना है उनसे सिर्फ इतना संबल मिलता है कि शायद जाना जा सकता है मैं भी प्रयास करूं अगर एक को संभव हुआ है तो शायद मुझे भी संभव हो जाए आखिर परमात्मा ने सभी को एक सा सामर्थ्य दिया है एक सा आत्मबल दिया है एक सी ऊर्जा दी है एक सी संभावना के स्रोत दिए अगर बुद्ध को हुआ महावीर को हुआ क्राइस्ट को हुआ मोहम्मद को हुआ क्यों नहीं तुम्हें होगा वे भी तुम्हारे ही जैसे हड्डी मांस मज्जा के बने हुए पुरुष थे तुम्हारे ही जैसा चंचल विक्षिप्त हो जाने वाला उनके पास भी मन था तुम जैसा ही उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा था स्वयं से अपने अतीत से अपने भविष्य से उन्हें भी लड़ना पड़ा था बारह वर्ष महावीर ने संघर्ष किया तब यह घड़ी आई थी छह वर्ष बुद्ध जूझे तब वह सुप्रभात हुई इन सारे ज्योति पुरुषों से विश्वास मत लो संबल लो इन पर श्रद्धा मत कर लो कि इनको हो गया तो बस हो गया हमें क्या करना है इनसे सिर्फ प्रेरणा लो यात्रा की दूर का तारा है ध्यान चलोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे आज असंभव सा है तुम्हें संभव करके दिखाना है यही निर्णय तो तुम्हारे सन्यास का आधार होना चाहिए प्रेम चतन इसी संकल्प से बढ़ो इसी समर्पण से एक दिन जरूर प्रसाद बरसेगा इस जगत में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है और परमात्मा की तरफ उठाया गया कोई कदम कभी व्यर्थ नहीं गया है दूसरा प्रश्न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 अभंग शब्द प्यारा है शरीर और आत्मा अलग अलग है भिन्न भिन्न अभिन्न नहीं है अभंग नहीं है और हम सोच लेते हैं कि अभंग अभिन्न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 व्रत रखते हैं कुछ इसमें से दुखदहारी होते हैं वो दूध ही दूध लेते हैं। और कुछ दूसरा नहीं मगर इनके शरीर की हालत तुम इनसे जो करवाते हो वो करते बुद्धत्व का पहला लक्षण ये है कि श्रावक किसी बुद्ध को चला नहीं सकते वो अपने ढंग से चलता है अपने ढंग से जीता है वो किसी का गुलाम नहीं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 तलाश करो कि मैं कौन हूं इतना तो तय पर कौन हूं मैं कौन हूं यह पूछते चलो तुम्हारा ध्यान का यह मंत्र बन जाए कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं शब्द में पहले दोहराना फिर धीरे धीरे शब्द को छोड़ देना और सिर्फ भाव में ये गूंज रह जाए मैं कौन हु? सिर्फ भाव बन जाए ये कि मैं कौन हु? उतरते उतरते सीढ़ियां स्वयं की एक दिन